देवताओं ने राज्य जी की ऋषि पत्नी घर अंदर कुछ कार्य कार्यवशात चली कि महाराज आप तो परोपकार के लिए प्राण तक दूसरों के सेवा में लगाते थे हम शरणागत हैं आपके पास आए आपने ही हमारी श्रद्धा की आपके वहाँ यह कार्य सफल हो सकता है दूसरे का तो कोई जिगर नहीं है और आप हमारे हित के लिए इतने देवताओं की प्राण रक्षा के लिए अगर अनुमति दे तो हमे स्थापन रखे ऋषिकारदय तो ऋषि होता है निकल गया है हृदय हर एक महापुरुषों का परीक्षा प्रारम्भ होता है बहने वाली चीजों में उनकी पकड़ नहीं होती क्योंकि रहने वाली चीज तो उनको पता है अच्छा भाई रखो शस्त्र तो रखते वो जाके राज्य करने लगे भोग भोगने लगे दैत्यो ने देखा कि देवता लोग शस्त्र कहाँ रखे होंगे उन्होंने खूब जांच पड़ताल की फिर उन्होंने खोज चारू रखी खोज करते करते करते करते एक बार इनको पता चला कि देवता लोक दधी की ऋषि के आश्रम में गए अनुमान लगाया कि ये लोग बिना स्वार्थ के किसी के पास जाने वाले नहीं है और दधी ची प्रभाव को हम जानते हैं ऐसे प्रभावशाली संत के पास इन्होंने शस्त्र रखे होंगे और उनमें खलबली मची कि आप दधी ऋषि के पास शस्त्र तो मांगने जाएंगे तो हमको देंगे नहीं और हम अगर वहाँ अक्करी करेंगे तो फायेंगे नहीं क्योंकि दधी के योग बल को जानते थे समता को जानते थे तो दैत्यों में खलबलाहट मची के अब क्या करा जाए और ये खलबलाहट घूमती घामती दधी ऋषि के कान बात पहुंची के अंदर में अब खल है कि कैसे भी करके ये शस्त्र तुम्हारे वहाँ से ले जाए अगर कगर के भी ले जाए नहीं तो दूसरे उपयोग से ले जाए चुरा ले जाए आपके तप तेज ऐसी योग बल से भी डरते हैं लेकिन फिर भी प्लान तो जरूर कर रहे है मूर्ख आदमी या तामसी आदमी चुप बैठने में नहीं मानते हैं। कहीं नहीं कहें आप उन्दर हो न चूहा होता है नो चूहा जब गांधी के दुकान में घुस जाए घर में घुस जाए तो चुप नहीं बैठेगा दौड़ धाम दौड़ धाम गौर के कांकरी मिली या हरदी की कांकड़ी मिली ले भागेगा आपने समझेगा की अब जाके वो में शांति ऐसी बैठेगा खाएगा लेकिन वो में भी चुप नहीं बैठता वहाँ चुप होकर नहीं आराम करे ऐसी बात नहीं ऐसे ही जो तमो है रजोगुण है ऐसा आदमी कहीं भी जाएगा तो चुप होकर नहीं बैठता इसीलिए भागवत का श्लोक कहता है कि सात्विक गुणों के श्रवण से सात्विक वस्तु के सेवन से और साधु पुरुषों के अनुसार वर्तन करने से सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है सात्विक वृत्ति उत्पन्न हुए बिना शांति नहीं आदमी चैन से नहीं बैठ सकता महाराज खलभ पैदा हुई और दधित ऋषि को पत्नी ने कहा कि नाथ मैंने तो पहले प्रार्थना की थी ना हक झगड़े का मूल हमने अपने आश्रम में रखा ऋषि को देवता बड़े चालाक आदि निजारे करके ये मुसीबत यहाँ छोड़ के गए, आप दैत्य।, दैत्य तो दैत्य हैं असुर तो असुर हैं हम क्या किया जाए? बार बार जिस वस्तु का चिंतन होता है ना तो फिर ब्रह्म चिंतन छूट जाता है जब असत वस्तु का व्यवहार का ज्यादा चिंतन करते हैं तो चित्त की विश्रांति निश्चिंत दशा में खलेल पड़ता है जब ऋषि को तो निश्चिंत दशा में खलेल पड़ने लगा और चिंतन करने लगे तो रात को भी जो बैठते ध्यान में तो ध्यान का उनका चिंतन होता है तो फिर चित्त में थोड़ा विक्षे हो गया रात की नींद खराब होने लगी जो योग निद्रा में जाते थे तो ये शस्त्र कैसे किए क्योंकि वो थापन छोड़ के गए अमानत छोड़ गए अमानत में ख्यानत करना दे देना ये भी तायरों का काम है और अमानत अगर नहीं देते हैं तो वो असुर चुप नहीं बैठते अब अमानत को क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए सोचते सोचते उनकी चिंता बढ़ गई। चिंता बढ़ी लेकिन फिर एक चिंता हो रही असत वस्तु को सत मानने से असत संसार को सत मानने से चिंता हो रही तुरंत ही एक ज्ञान का किरण प्रकट हुआ क्यूँकी सुना हुआ सत्संग था किया हुआ था ज्ञान बड़ी रक्षा करता है बड़ी सहायता करता है जहाँ हथियार शस्त्र अस्त्र नहीं काम देते मित्र साथी जहाँ से पलायन हो जाते वहाँ भी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है मरते समय कोई नहीं रक्षा करेगा तब भी, भी आपका सुना हुआ सत्संग आपकी रक्षा करेगा आपके पढ़े हुए सत्संग के संस्कार आपकी रक्षा करेंगे मित्र साथी कुंबी रुपया पैसा समाज जहाँ कोई नहीं आपकी रक्षा कर सकता है वहाँ भी आपके सत्संग विचार आपकी रक्षा करते है महाराज अधिक्री ऋषि के विचार में खो गए कि एक सत्य वस्तु होती, होती है और एक असत वस्तु होती है असत्य को सत्य मानने से चिंता पैदा होती है अब असत्य मिथ्या बदलने वाला व्यवहार है तो उसको ठीक से कैसे किया जाए ऐसा करके उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग किया गति ज्ञान शक्ति के द्वारा जगत के मिथ्यात्व को याद करते हुए अपने आत्मा को सत्य भाव से स्वीकार करते करते चित्त की वृत्तियों को अपने आप ने प्रतिष्ठित कर दिया और प्रश्न लेकर गहरे में गए कि अब क्या करना चाहिए फंस तो गए धोखा तो खा लिया लेकिन अब क्या करें धोखा खाया इसने धोखा दिया इसने ऐसा करा उसने ऐसा करा फर्याद से तो काम चलेगा का नहीं अब तो उसका रास्ता ही चाहिए और क्या चाहिए तो ये दबी ऋषि कि नहीं आप लोग विपनाथ व्यवहार में आपको भी छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र कोई देता होगा पांच पच्चीस रूपये भी आपके लिए अस्त्र शस्त्र ही तो है और क्या किसी ने जमीन पे सही करवा ली किसी ने विटनेस ले ली किसी ने कुछ कर लिया कुछ ने किसी ने ठेकेदारी कर दी किसी ने नौकरी में प्रमोशन का प्रलोभन दे दिया कुछ न कुछ होता ही है धोखाधड़ी तो दुनिया में चलता ही है ये कल युग में तो धोखे के सिवा और रहता भी क्या है तो आपके जीवन में भी दिखा प्रसंग आए तो आप विभल मत होना चिंतित मत होना दूसरे को दूसरे पर फरियाद का आरोप मत करना दूसरे का आरोप अपने सिर पर सच्चा मत मानना लेकिन आप प्रभु की शरण लेकर ज्ञान की शरण लेकर आप दधी ऋषि के नाई छत वस्तु में अंतर्मुख होना दधी की ऋषि अंतर्मुख हो गए ध्यान गति नमन सा पश्चंती यम योगिना यशात विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मय नमो और ऐसा जगत का कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा विश्व का कोई दुख नहीं है जो विश्वेश्वर में विश्रांति करने से उसका उपाय न मिले जब जब विश्व का कोई दुख आए चल वस्तु का कोई दुख आए कोई प्रॉब्लम आए तो आप अचल के तरफ कृपाना जरूर कृपा करके अचल के तरफ जाइएगा कि बापू हमको तो दुख आएगा प्रॉब्लम आएगा तो हम के मोटेरा आते हैं यार भाई मोटेरा में बापू कभी होते कभी नहीं होते लेकिन तुम्हारे दिल में तो बापू सदा मौजूद है बापू का बापू तो आप कमरे में घर में कोने में एकांत में एक ऐसी जगह पसंद कर लीजिए कि जब जब चल वस्तु तुम्हें चलित कर दे तब तब तुम अचल में जाया करो श्री राम जैसे दादी के जैसे और संत महात्मा उपयोग करते हैं मैंने सुना सुनाई थी वो कथा की बाबा जी पत्रे से तीन से बने हुए किसी शेड में किसी सत्संग हॉल में सत्संग कर रहे थे कथा नहीं सत्संग ब्रह्म थे संत पुरुष थे जोरों का वन तोड़िया चला आंधी तूफान चला महाराज वो सत्संग की जो व्यवस्था थी वो तार बार भी टूट गया माइक वाइक का बड़ा एक विघ्न आया तो सब लोग भाग कर आस के पक्के शेड के नीचे जा खड़े हुए पत्र झमक छमक चलते अब गिरे अब गिरे अब सिर कटा अब सिर फूटा लोग भागे, लेकिन बाबा जी स्टेज पे बैठ थोड़ी देर की बातों वन टोड़िया तो चला गया लोगों ने कहा कि बाबा जी आ, आपका अद्भुत आपकी अद्भुत शांति आपकी अद्भुत निर्भयता, मेरे को कई लोग मेहनत मारते आप तो बड़ी निर्भयता, का आप तो बड़े निर्भय तो का भयभीत रहे महाराज आपकी बड़ी अद्भुत निर्भय का बड़ी शांति भभुक बभुक हो रहा है और चेहरे पे इतना आनंद भाई आपको तो भाई श्री राम लोग आए सत्संग सत्संग पूरा हुआ थे बाब जी इतना आंधी तूफान चला पतरे ठड़क ठड़क कर रहे थे अब गिरा अब गिरा और आपकी छत तो और हिल रही थी ज्यादा हम भाग्य और आप बैठे रहे बाबा जी ने कहा ऐसी बात नहीं हम नहीं भागे ऐसी बात नहीं आप भी भागे हम भी भागे लेकिन तुम भागे चल के चरणों में और मैं भागा अचल के चरणों में मैं ध्यान में चला गया अपने ज्ञान में चला गया इसलिए मैं निर्वैरा मैं जब तक जीवन में वेदांत नहीं आएगा तब तक चाहे तुम्हारे पास किसने ही और बल आ जाएं फिर भी अंदर से आप दुर्बल रहेंगे और वेदांत जीवन में आ गया सब बल चले गए फिर भी आप अंदर से दुर्बल नहीं होंगे और जो अंदर से दुर्बल नहीं होता वो बाहर सदा सदा विजेता होता है ओम, ओम, ओम, ओम महाराज भीतर से दुर्बल न हुए कहाँ तो पूरे असुरों का झुंड और कहा अकेले गधी टी ध्यान किया ज्ञान की गहराई में गए उपाय खोजा उपाय खोजते खोजते ये शस्त्र इतने सफल क्यों हुए कि इनमें मंत्र का प्रभाव है ध्यान में मंत्र का प्रभाव कैसे इनमें प्रतिष्ठित हुआ और मंत्र के प्रभाव का उपयोग कैसे किया जाए ऐसा संकल्प करके फिर अचल वस्तु में चले गए जहां से सारे ज्ञान सारी बुद्धिया सारी साइंस प्रगट होती है वहीं वे दुख की मारकर अचल में चले गए तब दधी ऋषि को वह मंत्र साफ साफ दिखाई पड़े वो मंत्र दिखाई पड़े तो उन्होंने मंत्रों से उन मंत्रों का और मंत्र देवों का शक्ति का पूजन किया जिस व्यक्ति का सत्कार किया जाता है वो व्यक्ति आपके अनुकूल होता है ऐसे जिन मंत्रों का आदर किया जाता है वो मंत्र भी आपके अनुकूल होते हैं जिस शास्त्र कई लोग शास्त्र पढ़ते हैं संतों की वाणी पढ़ते किताब पढ़ते फेंक देते छोड़ देते उनको रंग नहीं लगेगा इतना संत की वाणी को लोग शिरोधार करते हैं जैसे भक्तमाल का आदर किया जाता है योग वशिष्ठ का भागवत का रामायण का आदर किया जाता है ऐसे संतों की वाणी जिस शास्त्र में उसका आदर करेंगे तो आपको वाणी कभी न कभी काम देगी श्री राम किताब पढ़ते पढ़ते पिढ़ा कर दिया किताब करते करते उधा कर दिया अब गुरु गीता को उधार रख के छोड़ गए तो फिर तो क्या गुरु गीता पढ़ता है संत वाणी को ऐसा कर दिया नहीं शास्त्र का आदर करना चाहिए भूजू का शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए श्री राम तो मंत्र का राज उनको खुला उन्हीं मंत्रों को दाकर मंत्रों के तेज को देखा और उस तेज को एक शुद्ध जल में प्रतिष्ठित कर दिया मंत्रों से उस तेज को उस शक्ति को खींचकर शुद्ध जल में प्रतिष्ठित कर दिया और ध्यानस्थ होकर सत्व गुण बढ़ा वो मंत्रों के द्वारा जो अस्त्र शस्त्रों में शक्ति थी वो अस्त्र शस्त्रों की शक्ति सफलता पानी में ले आए और उस तेज को स्वयं पी गए बड़े तेजस्वी हो गए और वो पानी उनके रक्त के साथ मिलकर रक्त हो गया फिर सात धातुओं के साथ घूम घमा मिल मिलाकर उनकी अस्थियों में वो तेज प्रतिष्ठित हो गया और वर्षों के वर्ष बीच पे चले गए दैत्य विचार करते रहे लेकिन ऋषि ने देखा कि अब आए दैत्य और ले भी जाएंगे तो कोई हरकत नहीं क्योंकि दैत्यों के पास तेजस्वी तेजस्वीता तो मेरे पास आ गई दैत्यों के पास बूठे अस्त्र हैं वो तो मकोड़े को भी मारने में सफल नहीं होंगे उनके बल से काम होगा शस्त्रों का बल तो उनको काम आएगा नहीं उनका तेज तो मैंने पी लिया ऋषि निश्चिंत हो गए हुआ क्या आसुरों के पास जब थोड़ी शक्ति आई और महाराज उन्होंने वृत्रासुर को प्रकट कर युद्ध प्रारंभ कर दिया और ने जब युद्ध प्रारंभ किया और असुर सब लगे उसके पक्ष में और महाराज इंद्र ने देखा कि अब उन अस्त्र शस्त्र के सिवाय विजय होना कठिन है अब क्या करे चलो दधी ऋषि के पास शस्त्र ले आए शस्त्रों को दधी के नेता है ले जाओ लेकिन निस्तेज है देखा तो ये तो बड़े निस्तेज है इनमें कोई सफल होने की कोई शक्यता कोई चमक धमक दिखती नहीं है जैसे प्राण बिना का बॉडी होता है ऐसे तेज बिना के शस्त्र है देवताओं में तो कुछ योग्यता होती परखने की Intent? जैसे वो टेटे एक... होते हैं टेटे रॉकेट होते हैं होते हैं लक्ष्मी छाप होते हैं और सारा बानु छाप होते हैं नहीं कई कई छाप होते हैं कि नहीं टेटे तो कुछ टेटे तो होते हैं जिसमें पावर होता है अंदर और कुछ ऐसे होते हैं अगले दिवाली पे उसमें से वो निकल जाता है पावर नहीं होते वैसे के वैसे टेटे तो जैसे टेटे में गंधक आदि निकल जाता है बारूद निकल जाता तो टेटे तो वैसे के वैसे दिखते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं ऐसे ही ये शस्त्री जैसे दिख रहे निष्ठांश वो बारूद तो निकल गया और वो बारूद ऋषि के चेहरे पे चमक रहा है वो तेज ऋषि के चेहरे पे चमक रहा ऋषि ने कहा कि भाई मेरे को तुम दे गए मानना से और मैंने फिर ऐसी विधि करके उनका तेज को मैंने पी लिया अब तुम्हें चाहिए तो वो तेज मेरे अस्थियों में है मेरे को मार के मेरी ले जाओ ऐसे ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ब्रह्महत्या ब्रह्म करने के पाप से इंद्र का इंद्र पद नहीं रहेगा देवों का देव पद नहीं रहेगा और शस्त्र के बिना पूरी सुरपुरी नाश हो रही अब क्या करें देवता लोग चिंतित हुए और गए सुरपुर में और कोई उपाय भी नहीं था आखिर ब्रह्मा जी के पास थे से ब्राह्मण अब क्या कर क्या किया जाए ब्रह्मा जी ने समाधि लगाकर देखा के क्या किया जाए उनकी अस्थियों में जो तेज है शस्त्रों का उसके सिवाय वृत्तासुर मर भी नहीं सकता ऋषि के ब्रह्मत्या या उनको जीते जी मार के उनकी हज्ञा ले आना ये तो संभव ही नहीं है और उसके सिवाय पूरा का पूरा सुरपुर असुरों के हाथ में आ जाएगा ऐसा नहीं की सृष्टिकर्ता ने सृष्टि किया है तो संकल्प करके छू करते नहीं सृष्टिकर्ता को भी सृष्टि करने के बाद नियम तो होते आप मकान बनाते हैं तो जैसे जिस ढंग से मकान बनाते हैं उस ढंग से मकान को हटाना है तो रुपए रुपये खर्च के मकान बनाया नहीं रुपए खर्चे फिर वस्तुएं लाई कारीगर लगाए तब तो मकान बनाये तो अभी रुपये आप लगाएंगे फेंकेंगे तो मकान थोड़ा गिरेगा फिर वो कारीगर लाएंगे तब तो मकान हटेगा ऐसे ही जो काम जैसे होता है वैसे ही होता है कोई शुभ अंतर से सब काम थोड़ा होते हैं फिर हाँ लोहे से लोहा कटता है सोने से थोड़ा लोहा कटेगा तो जो काम जैसे होता है जैसे भगवान कृष्ण चंद्र जी औदव अर्जुन बलि या और अच्छे से अपने जो अंतरंग शिष्य थे कोई तो भी व्यवहार करते थे कोई भी निर्णय लेते थे तो सलाह निश्लत करके फिर कुछ निर्णय लेते थे, थे। रामचंद्र जी भी हनुमान जामत आदि सचिवों से मिलजुल के फिर निर्णय लेते थे तो आपके जीवन में जब कुछ उथल पाथल आए तो आपकी भले निर्णय शक्ति कितनी भी बढ़िया हो लेकिन आपके कुटुम्ब में परिवार में आपके इशो से मिलजुल कर साहब के विचार ले लो फिर आखिरी निर्णय भले आप करो शांत होकर परमात्मा में डुबकी मार के लेकिन मिलजुल काम करने से सफलता आती और विघने कम हो जाती श्री अमलदार लोग जो मिलते हैं मीटिंग करते हैं और बाद में डिसीजन लेते हैं हर रोज मीटिंग होती है लगभग कलेक्टरों की दो चार दिन में एक बार मीटिंग होती है पूछो एडिशनल कलेक्टर बैठे भी हैं होती है नहीं होती है मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या विचार विमर्श करके ठीक रास्ता मिल जाता है तो देवताओं ने विचार विस्मर्श किया जाए तो आप फिर सोचा कि फिर जाए दधीची के पास दधी ऋषि के पास आए ऋषि पत्नी ने देखा कि देवता लोग पहले भी मेरे भोले परोपकारी पति को मनाकर और ये झगड़े का मूल छोड़ के गए बाद में आए और चले गए और सुना है कि दैत्यों ने युद्ध आरंभ करने की तैयारियां कर दी है और ये उसी लिये आए और जब तक वैसे नहीं आ रहे थे तो कुछ न कुछ हलबली है अब ये मेरे पति को न जाने कैसे फंसाएंगे तो बैठी तो नदी ऋषि ने कुशल समाचार पूछा देवताओं ने कुशल से उनकी बात कही और फिर जब बात करने को जा रहे थे तो बार बार ऋषि पत्नी के तरफ देवता देख रहे थे कि क्या रहते हैं थी। अगर इनके समक्ष कह देंगे तो वो भावना भाव से बड़ी हुई है वो प्रेमाय है भावना से बड़ी हुई है पतव्रता स्त्री है और पति के अत्याचार या पति की अस्थियों देने की बात वो सुन भी नहीं सकती तो बार बार देवताओं ने ऋषि पत्नी के तरफ संकोच व्यक्त किया तो ऋषि समझ गए आज्ञा किया तो तुम भीतर चले जाता ऋषि पत्नी जब भीतर चली गई तो ऋषि को कहा कि महाराज अब तो दूसरा कोई उपाय नहीं है और आपकी अस्थियों में वो तेज है और आपकी अस्थियां हम जीते जी मांग भी नहीं सकते और अगर आपकी अस्थियाँ नहीं मिलती है तो पूरा सुरपुर नाश हो जाता है इंद्र का इंद्रपद और हमारा सब घर बार सब चौपट हो जाता है अब आप ही उपाय बताये हम क्या करें ऐसा ता नहीं ताकि ज्यादा दो लेकिन ऐसा ही मांगा की वो इनकार भी ना करे आप ही उपाय बताइए कि हम अब क्या करें। ऋषि खर खड़ा हंस पड़े के इसमें चिंता की क्या बात है अरे अपने प्राण अपना देह किसी के काम में आता है तो इससे बढ़कर इस चलने वाली चीज का सतुपयोग तो क्या हो सकता है एक अचल परमात्मा की प्रीति के लिए चल वस्तु को होम देते है तो इससे बड़ी और सुहावनी बात क्या हो सकती है और वो भी देवताओं के काम आ जाती तुम इसमें संकोच क्या करते चिंता क्या करते अब मुझे लगता है की मेरा प्रारब्ध पूरा भी हो रहा है चल वस्तु का उपयोग करके देख लिया मैं अचल में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा और मेरा प्राण पखेरु ब्रह्मांड में लीन हो जाएगा शिव तत्व में लीन हो जाएगा बाद में आप इसका उपयोग कर लेना इसमें संकोच क्या करते भाव तु तुम्हें देखिए नदी की रिश्ती समाधि हो गये आप देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु और ब्रह्म परमात्मा में शिव पद में लीन इंद्र ने अपने गऊ को बुलाया टने का आदेश दे दिया गाय ने जीवास अस्थी चलेगी मांस और चमड़ा चला गया अड्डिया हड्डिया रही और वो अड्डिया विश्वकर्मा को बुलाकर ले गए और उससे अस्त्र शस्त्र बनाए गए महाराज जब ऋषि पत्नी ने देखा कि देवता लोग तो चले गए और मेरे पति दिखते नहीं है इन पति का जो शरीर का कुछ हिस्सा है जो काम नहीं आता है वो पड़ा है इन देवताओं ने कपियों ने धोखा करके मेरे भोले पति से अपनी अस्थिया मांगी होगी और अस्थिया देने के लिए पति ने समाधि करके प्राण पेर छोड़ दिए होंगे तो सती कुपित हो गई अब पति रहा नहीं तो मुझे रहने की क्या जरूरत है सती होने को जा रही थी सती होने को जा रही थी तो आकाशवाणी हुई देवी तू कोई साधारण स्त्री नहीं है तेरे में ऋषि का तेज छुपा है गर्भवती है अभी तू सती नहीं हो सकती अभी तू सती होगी तो बाल हत्या लग ऋषिका तेज थे शरीर में उस तेज की रक्षा कर तू आकाशवाणी को स्वीकार करते हुए ऋषि पत्नी घर लौटी और अपने कुख में जो तेज था ऋषिका उसको जन्म देने के इंतजार कर रही उस बालक का जन्म हुआ और उसको जंगल में ले गये और अपने तप के प्रभाव से ऋषि पत्नी ने अरण्य के अधिष्ठाता को कहा कि बालक की रक्षा तुम लोग करना मैं सती होने को जाए एक पीपल के पेड़ के नीचे बालक को छोड़ के और वो ऋषि पत्नी अपने प्राणों को अचल परमात्मा में प्रतिष्ठित करके पति पद को प्राप्त होने जा रही थी लेकिन देवताओं ने ऐसा छल किया देवताओं ने ऐसा स्वार्थ से मेरे पति की सरलता का दुरुपयोग किया देवताओं का कोई वंश नहीं चलेगा श्राप दे दिया तुमने कोई छोटा किया था नहीं तुम्हारा वंश नहीं चल कथा कहती है कि ऋषि पत्नी ने प्राण क्या किया वनराज ने वन के अधिष्ठाता ने ऋषि पत्नी के प्रभाव के कारण ऋषि कुमार की सेवा ऋषि कुमार बड़ा हुआ पीपल के पेड़ नीचे रह कर वे बड़ा हुआ पला पोषा उस उसका नाम रखा गया पिपलाद बाद में महर्षि पिपलाद पिपलाद मुनि के नाम से वो प्रसिद्ध पिपला जब बड़े हुए तो जाना कि देवताओं ने इस प्रकार शस्त्र रखे और पिताजी नाना कर रहे थे फिर भी पुराने जबरदस्ती रखे और बाद में खलबली मची और अस्त्र शस्त्रों का तेज पिताजी पी गए और उस तेज को लेने के लिए फिर अस्थिया लेने के लिए देवताओं ने ऐसा छल किया तो देवताओं के लिए उनको बड़ी ग्लानी हुई ऐसा स्वार्थी कपटी दुनिया ऐसी जब देवता लोग इतना कपट करते तो दूसरों की क्या बात इन देवताओं का सत्यानाश करके ही रहूंगा पिता का बदला पुत्र न ले तो फिर पुत्र को जीने का अधिकार है पुत्र को पुत्र फैलाने का अधिकार है महाराज पिपलाद को खूब क्रोध, पिपलाद ने भगवान शिव की आराधना की तब क्या तब करते करते करते करते अपने तन को सुखा दिया चल वस्तुओं से मन हटाकर अचल में प्रतिष्ठित करे लेकिन अचल का उपयोग द्वेश में करना एकाग्रता में बड़ी शक्ति होती है फिर तो चाहे उस शक्ति को आप द्वेश में करते चाहे राग में खर्चे चाहे परमात्मा पाने में खर्चे लेकिन एकाग्रता से शक्ति प्राप्त होती है इसमें कोई संदेह नहीं जितनी इंद्रियां चंचल है उतनी शक्तिशील होती है और जितनी इंद्रियां और मन स्थिर है उतनी शक्ति क्रिएट होती है की गर्व शांति में शांत रहे हैं ऋषि की पत्नी हुईलाद ने शिव जी की आराधना की देवताओं के विनाश के लिए शिव जी को प्रार्थना की थी भगवान आपके शिव स्वरूप मुझे दर्शन दे रहे लेकिन मुझे शांति नहीं मिल गयी आप विकराल रुद्र रूप धारण करें आप अगर मुझे वरदान देकर संतुष्ट करना चाहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि देवताओं का बदलाव देवताओं से बदला लिया जाए इनके सुरपुर को भस्म किया जाए आप तीसरा मित्र खोलकर इस कपटी दुनिया का संहार करें शिव जी ने कहा पिपलाद जो बह गया सो बह गया जो रह गया सो रह गया तृप्ति को छोड़कर पिपलाद क्षमा को धारण कर लेकिन पिपलाद ने कहा कि कपटी देवताओं ने मेरे पिता की अस्थिया ली उनको तो नाथ भस्म करो आप तीसरा मित्र खोलो ऐसी प्रार्थना करते हुए खूब आजी जी की तब शिवजी ने तीसरा नेत्र थोड़ा सा खोला और पिपला स्वयं तो भीतर हीतर परेशान होने लगा होने लगा और शिवजी के आराधना करने लगा पर शिवजी प्रगट हुए बोले क्यों पिपला मैंने तो कहा था देवताओं को नाश करने के लिए आप तो मेरे हृदय में ही तपन हो रहे सबके हृदय में देवता है जो दूसरों को तपाना चाहता है उसको पहले तपन सही पड़ती है और प्रलय ऐसा नहीं होगा कि इसका मित्र खुलेगा तो अकेले देवता नहीं लेकिन तुम भी उन सहित कु के शिकार हो जाओगे कुपलाद जो शील को धारण करता है वो श्रेष्ठ पुरुषों में गिना जाता है जो क्षमा को धारण करता है उदारता को धारण करता है उसके पास सत्य धर्म यश लक्ष्मी लक्ष्मीर्तिवास करते हैं और जो ईर्षालु है किसी का यश देखकर जलता है ईर्षा की आग में जलता है वो अपने आप का सत्यानाश करता है हैग्नि उसे उसके बल को उसके यश को उसके ओझ को उसके सत्य को नाश कर देती है द ने शिव जी के वचनों को सिवधार करके अपने चित्त में शील को धारण किया अपने हृदय में शील की प्रतिष्ठा करते ही हृदय में बहने वाली भूत काल की बातों का प्रभाव न रहा लेकिन रहने वाले आत्मा का ही प्रभाव हृदय में छा गया देवता प्रसन्न हुए गंधर्व किन्नरों नृत्य करने लगे पुष्पों की दृष्टि हुई ब्रह्मा जी पधारेद को आशीर्वाद दिया का मतलब है जो जो प्राणी करता सब के हित में जो लगा है बहने वाली चीजें रहने वाले परमात्मा की प्रीति के अर्थ उसका सदुपयोग करता है उस आदमी को प्राप्त होता है उसके पास सत्य टिकता है जहाँ सत्य होता है वहाँ धर्म होता है जहाँ धर्म होता है वहाँ धन यश लक्ष्मी ऐश्वर्य सफलताएं होती हैं। हम रहने वाले परमात्मा को प्यार कर रहे हैं बहने वाले मिथ्या जगत की आसक्ति को हटा रहे हैं सदा रहने वाला जो हमारा अपना आपा है उस का हम ध्यान कर रहे हैं शाहों के साथ मिलकर शाहाना हो गया हूं, मस्तों के साथ मिलकर मस्ताना हो रहा हूं, उस प्रेम स्वरूप का उस शांत स्वरूप का उस आनंद स्वरूप का उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हमारा हृदय प्रेम से शांति से आनंद से भरा जा रहा है अरे विश्व के दुखों का एक ही कारण है और उसकी एक ही दवा है विश्व में जो भी सब दुख है उस सब दुखों का एक ही कारण है बताते हैं। वो एक ही कारण है कि जगत को सत्य मानना बहती हुई चीजों को रहती हुई चीजें मानना यही सारे दुखों का आपत्तियों का कारण है चल वस्तुओं में आस्था करना ही सब दुखों का मूल है और अचल वस्तु से पीठ करना ही सब दुखों का मूल है अचल में आस्था करना और चल का उपयोग करना अगर सीख जाए दुख चिंता और शोक अगर तुम्हारे समुद्र में दफे न हो जाए तो बोलने वाले को समुद्र में डाल देना ऐसा राम के बोलते दृश्यमान जगत में आस्था रखना सारे दुखों को आमंत्रण देना है दृश्यमान जगत ऐसी सुख लेने की इच्छा करना ये दुखों को आमंत्रण देना दृश्यमान जगत का उपयोग किया जाए और आत्मा का सुख जाना जाए अपने स्वभाव में